तत्पचिंता मढ़ी भगवान क्या है भक्तों के लिए भगवान साकार कैसे बनते हैं परमात्मा सचित आनंद नित्य अपार रूप से सभी जगह परिपूर्ण है उदाहरण के लिए अग्नि का नाम लिया जा सकता है अग्नि निराकार रूप से सभी स्थानों में व्याप्त है प्रकट करने की सामग्री एकत्र करके साधन करने से ही वह प्रकट हो जाती है प्रकट होने पर उसका व्यक्त रूप उतना ही लंबा चौड़ा दिख पड़ता है जितना लकड़ी आदि पदार्थ का होता है इसी प्रकार गुप्त रूप से सर्वत्र व्यापक अदृश्य सूक्ष्म निराकार परमात्मा भी भक्त की इच्छा अनुसार साकार रूप में प्रकट होते हैं वास्तव में अग्नि की व्यापकता का उदाहरण भी एक देशी है क्योंकि जहाँ केवल आकाश या वायु तत्व है वहाँ अग्नि नहीं है परंतु परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा की व्यापकता का सबसे श्रेष्ठ और विलक्षण है ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा ना हो और संसार में ऐसी भी कोई जगह नहीं कि जहाँ परमात्मा की माया ना हो जहाँ देश काल है वहीं माया है माया रूप सामग्री को लेकर परमात्मा चाहे जहाँ प्रकट हो सकते हैं जहाँ जल है और शीतलता है वहीं बर्फ जन सकती है जहाँ मिट्टी और कुम्हार है वही घड़ा बन सकता है जल और मिट्टी तो शायद सब जगह न भी मिले परंतु परमात्मा और उनकी माया तो संसार में सभी जगह मिलती है ऐसी स्थिति में उनके प्रकट होने में कठिनता ही क्या है भक्त का प्रेम चाहिए हरि व्यापक, सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना निराकार की व्यापकता का विचार तो सभी कर सकते हैं परंतु साकार रूप से तो भगवान केवल भक्त को ही दिखते हैं वे सर्वशक्तिमान हैं चाहे जैसे कर सकते हैं एक को अनेक को या सब को एक साथ दर्शन दे सकते हैं उनकी इच्छा है अवश्य ही वह इच्छा लड़कों के खेल की तरह दोष युक्त नहीं होती है उनकी इच्छा विशुद्ध होती है भक्त की इच्छा भी भगवान के भावानुसार ही होती है भगवान ने कहा है कि मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ बात ठीक है जैसे हम सबके शरीर में निराकार रूप से अग्नि स्थित है उसी प्रकार भगवान भी निराकार सच्चित आनंद घन रूप से सभी के हृदय में स्थित है परंतु भक्तों का हृदय शुद्ध होने से उसमें वे प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं यही भक्त हृदय की विशेषता है सूर्य का प्रतिबिंब काठ पत्थर और दर्पण पर समान ही पड़ता है परंतु स्वच्छ दर्पण में तो वह दिखता है काठ पत्थर में नहीं दिखता इसी प्रकार भगवान सबके हृदय में रहने पर भी अभक्तों के काष्ट सजेश अशुद्ध हृदय में दिखलाई नहीं देते और भक्तों के स्वच्छ दर्पण सजेश शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं भक्त ध्यान में उन्हें जैसा समझता है वैसे ही वे उसके हृदय में बसते हैं महात्मा लोग कहा करते हैं कि जहाँ कीर्तन होता है वहाँ भगवान स्वयं साकार रूप से उपस्थित रहते हैं कीर्तन करते हुए इस भक्त को साकार रूप में दिखते भी हैं यह नहीं समझना चाहिए कि यह केवल भक्त की भावना ही है वास्तव में उसे सत्य रूप से ही दिखते हैं केवल प्रतीत होने वाला तो माया का कार्य है भगवान तो माया शक्ति के प्रभु हैं महापुरुषों की यह मान्यता सत्य है कि मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठा मिनारद यह हो सकता है कि भगवान साकार रूप से कीर्तन में रह भी किसी को न दिखे परंतु वे कीर्तन में स्वयं रहते हैं इस बात पर विश्वास करना ही श्रेयस्कर है जब भगवान चाहे जहाँ जिस रूप में भक्त के इच्छानुसार प्रकट हो सकते हैं तब भक्त अपने भगवान का किसी भी रूप में ध्यान करे फल एक ही होता है मोर मुकुट झारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे या धनुष बाणधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का करे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें या विश्व रूप विराट परमात्मा का बात एक ही है जिस रूप का ध्यान करें उसी को पूर्ण मानकर करना चाहिए इसी प्रकार जब भी अपनी रुचि के अनुसार ओम राम कृष्ण हरि नारायण शिव आदि किसी भी भगवान नाम का करे सबका फल एक ही है सगुण के ध्यान की कुछ विधि प्रेम भक्ति प्रकाश और सच्चे सुख की प्राप्ति के उपाय शीर्षक लेखों में है वहां देख लेनी चाहिए